विनय पत्रिका विन्यावली हरि सम आपदा हरण नहीं कौ सहज कृपाल दुसह दुख सागर तरन गजन जबल अवलोक कमल गही गो शरण दीन बचन सुन चले गरुण तज सुनाभ थरण द्रुपद सुता को लग्यो दुसासन नगन करण हा पाहि कहत पूरे पट विधरण ईह जानि नर मुनिको बिद सेवत चरण तुलसी से दास प्रभु को न अभयो नृग उद्धरन भगवान श्री हरि के समान विपत्तियों का हरने वाला सहज ही कृपा करने वाला और दुसह दुख रूपी समुद्र से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है जब गजराज अपना बल छीण हुआ देखकर कर भेंट के लिए कमल का फूल ले आपकी शरण में गया तब उसके दीन वचन सुनकर सुदर्शन चक्र ले आप गरुण को वहीं छोड़ तुरंत ही पैदल दौड़ते हुए चले आए जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा तब केवल उसके इतना कहने पर ही कि हाय भगवान मेरी रक्षा कीजिए आपने विविध रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया आपकी इसी दिन वत्सलता को जानकर देवता मनुष्य मुनि और बुद्धवान आपके चरणों की सेवा करते हैं राजा नृग का उद्धार करने वाले भगवान ने किसको अभय नहीं किया जो उनकी शरण में गया उसी को अभय कर दिया ऐसी कौन प्रभु की रीति ऐसी कौन प्रभु की रीत विरद हेतु पुनीत परिहरी पावरन पर प्रीत जैसी कौन प्रभु की रीत गई मारन पुत ना कुच काल कूट लगाई मातु की गति दैताई कृपाल जादव राय काम मोहित गोपी कीन जगत पिता भरण बिरंच जिनके चरण की रज लीन नेम तेसपाल दिन प्रतिदेत गन गन गारियोली नप में हरिराज सभा मझार जाद चित्त दय चरण मारो मूढ़ मत मिगजान सो सो कर कौन कहे जिनके रूप तुलसी भगवान के शिवा और किस स्वामी की ऐसी रीति है जो अपने विरत के लिए पवित्र जीवों को छोड़कर पामरों पर प्रेम करता हो राक्षसी पूतना स्तनों में विष लगाकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को मारने गई थी किंतु कृपालु यादवेंद्र श्री कृष्ण ने उसे माता की सी गति प्रदान की उसका उद्धार कर दिया आपने काम मोहित गोपियों पर ऐसी अतुल कृपा की कि जगत प्रताप ब्रह्मा ने भी उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर चढ़ाई जो शिसपाल नियम से प्रतिदिन गिन गिन कर गालियाँ देता था उसको आपने राजाओं की सभा में पांडवों के राजस्वी यज्ञ में सबके देखते देखते अपने में ही मिला लिया मूर्ख बहेलिया ने तो मृग समझकर आपके चरण में निशाना लगाकर मारा, पर उसे भी आपने दयालुता की बाढ़ प्रकट करके सदेह अपने परम धाम को भेज दिया इस प्रकार से जीवों ने जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों ही किए हैं उनके लिए तो क्या कही जाए क्योंकि उनका तो सदगति पाने का कुछ ना कुछ अधिकार ही था किंतु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पाप मूर्ति तुलसी को भी शरण में रख लिया है इसी से उनकी बाण प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है श्री रघुबीर की यह बाणी सुप्रीति मन अनुमानी परम अधम निषाद पावर कौन ताकी कान उर ला सुत जो प्रेम को पहचान गिद्ध कोन दयाल जो दयालो हिंसा सानी जनक जो रघुनाथ ताक जल निज पानी प्रकृत प्रकृति मलित सबरी सकल खानी खात ताके दिए फल रुचि बखानी बखानी। रजनी चर यीषण आ भरत जो उठता ही कौन सुभग सुशील ते सब सखा पूजे भवन अपने आन राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दीन दान भजयी से प्रभु तुलसी कुटिल कपट ठान श्री रघुनाथ जी की ऐसी ही आदत है कि वे मन में विशुद्ध और अनन्या प्रेम समझकर नीच के साथ भी स्नेह करते हैं प्रमाण सुनिए गुहनिषाद महान नीच और पापी था उसकी क्या इज्जत थी किंतु भगवान ने उसका अनन्य और विशुद्ध प्रेम पहचानकर उसे पुत्र की तरह हृदय से लगा लिया जटायु गिद्ध जिसे ब्रह्मा ने हिंसा मय ही बनाया था कौन सा दयालु था किंतु रघुनाथ जी ने अपने पिता के समान उसको अपने हाथ से जलांजलि दी सबरी स्वभाव से ही मैली कुचैली नीच जाति की और सभी अवगुणों की खानी थी परंतु उसकी विशुद्ध और अनन्य प्रीति देखकर उसके हाथ के फल स्वाद बखान बखान कर आपने बड़े प्रेम से खाए राक्षस एवं शत्रु विभीषण को शरण में आया जानकर आपने उठकर उसे भरत की भांति ऐसे प्रेम से हृदय से लगा लिया कि उस प्रेम विहवलता में आप अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल गए बंदर कौन से सुंदर और शील स्वभाव के थे जिनका नाम लेने से ही हानि हुआ करती है उन्हें भी आपने अपना मित्र बना लिया और अपने घर पर लाकर उनका सब प्रकार आदर सत्कार किया इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही कृपालु कोमल स्वभाव वाले गरीबों के हेतु और सदा दान देने वाले हैं अत हे तुलसी तू तो कुटिलता और कपट छोड़कर ऐसे प्रभु श्री राम जी का ही विशुद्ध और अनन्य प्रेम से सदा भजन किया कर हरित जे और भजिए काय हरित जी और भजिये काय नाहीं को राम सो ममता प्रनत पर जाय हरित जी और भजिए काय कनक कस बिर कनक कस बिरन, चिको जन मन अरु बात। दुखवत के घर काल के घर जात संभु सेवक जान जग बहु बहुबार दिये दस विरोध सो सपन उन हट क्योस और देवन की कहा कहो के को राय सेवत देत संपति लो कहो यीत दास तुलसे से दिन पर एक राम ही की प्रीत भगवान श्री हरि को छोड़कर और किसका भजन करे श्री रघुनाथ जी के समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी दीन शरणागतों पर ममता हो प्रमाण सुनिए हिरण्य ब्रह्मा जी का कर्म मन और वचन से भक्त था किंतु ब्रह्मा ने उसके काल को जानते हुए भी उसे पुत्र प्रहलाद को तारना देते समय नहीं रोका और फलस्वरूप वह यमलोक चला गया यदि वे पहले से उसे रोक देते तो बेचारा क्यों मरता संसार जानता है कि रावण शिव जी का भक्त था और उसने कई बार अपने सिर काट, काट काट कर शिव जी को अर्पित किया था किंतु जब वह श्री रघुनाथ जी के साथ वैर करने लगा तब आपने उसे स्वप्न में भी न रोका यह जानते थे कि श्री राम जी के साथ वैर करने से यह मारा जाएगा जब ब्रह्मा जी और शिव जी का यह हाल है तब और देवताओं की तो बात ही क्या कही जाए वे तो स्वार्थ के मित्र है ही उनमें से किसी ने भी कभी भयभीत शरणागत की रक्षा नहीं की सेवा करने से कौन धन नहीं देता है सभी देते हैं यही तो दुनिया की चाल ही है किंतु हे तुलसीदास दिनों पर तो एक श्री रघुनाथ जी का ही स्नेह है वे बिना ही सेवा किए केवल शरण होते ही अपना लेते हैं देवताओं की भांति सर्वगुण सर्वांगपूर्ण अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते जो पै दूसरो को होई तो हो बारि बार प्रभु कत दुख सुनावो रोई काहि ममता दीन पर को पति पावन नाम पाप मूल अजा मिल केह दियो अपनो धाम रहे शंभु बिरंज सुरपति लोकपाल अलेक शोक सरि करी सही दई काहन टेक विपुल भूपति सरसी महनर नारी कहो प्रभु पा सकल समर्थ रहे कासन दीन होताई एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुण गाथ भक्त हित धर देह काो कौशलनाथ आपसे कहु सौपिये मुह जो पे अति घिनाथ दास तुलसी और चरण हे नाथ यदि कोई दूसरा मुझे में रखने वाला होता तो मैं बार-बार रोक कर अपना दुख आपको ही क्यों सुनाता आपको छोड़कर तीनों पर किसकी ममता है पतित पावन किसका नाम है और महापापी अजामिल को पुत्र के धोखे से आपका नारायण नाम लेने पर किसने अपना परम धाम दे दिया ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं है शिव ब्रह्मा इंद्र आदि अनेक लोकपाल थे पर शोक रूपी नदी में डूबते हुए गजराज को किसी ने भी नहीं बचाया आप ही को गरों छोड़कर दौड़ना पड़ा जब बहुत से राजाओं की सभा में नरके अवतार अर्जुन के स्त्री द्रौपदी ने दुस्शासन द्वारा सताए जाने पर कहा कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए उस समय वहाँ सभी समर्थ थे पर किसी ने उसे वस्त्र नहीं दिया आपने ही वस्त्र अवतार धारण कर उस अबला की राज रखी करुणा सागर आप करुणा समुद्र के करुणा पूर्ण पुन, गुणों की कथाएं एक मुंह से कैसे कहूँ एक कौसलाधीश आपने भक्तों के लिए अवतार धारण कर क्या क्या नहीं किया भक्तों के हित के लिए सभी कुछ किया यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं तो मुझे किसी ऐसे के हाथ सौंप दीजिए जो आपके ही समान हो नहीं तो यह तुलसीदास और किसी तरह भी आपके चरणों को छोड़कर क्यों जाने लगा भाव यह कि मैं तो आप ही के चरणों की शरण में रहूँगा